हे महाभाग आपके समान परम धीर और ज्ञान सम्पन्न पुरुष किसी भी दशा में अत्यधिक शोक नहीं किया करते हैं जो धैर्यशाली महान पुरुष हुआ करते हैं वे हानि होने पर बहुत दुख नहीं किया करते हैं यह शोक बहुत ही बुरा होता है जो की समस्त इंद्रियों का परिपोषण करने वाला है हे महाबाहो, अब आप इस शोक का परित्याग कर दीजिए आपके समान पुरुष शोक करने का पात्र नहीं हुआ करते हैं शोक तो निश्च ही लौकिक और परमार्थिक प्रयोजनों का एकांत अवरोधक होता है। फिर आप अपने हृदय में ऐसे दुखद शोक को अवकाश क्यों दे रहे हैं इस कारण से अब आप धैर्य के धन वाले होकर अर्थात धीरज धारण करके रुदन करवी हुई और विधवा होने की विभीषिका से बुद्धिहीन होकर पड़ी हुई अपनी माता को परी सांभावना दीजिए इस संसार में जो भी वस्तु अतिक्रांत हो गई है, जो उस सबका त्याग करके आगे जो भी करने योग्य कृत्य है उसका ही परिचितन आप करिए इस रीति से उसके द्वारा सांत्वना दिए हुए राम ने परम दुख से समन्वित होते हुए भी धीरे धीरे अपनी ही आत्मा से अर्थात अपने ही आत्मज्ञान से अपने आप को संस्थम्भित कर दिया था रेणुका तो महान और परम घोर शोक से घिरी हुई होकर बारम्बार रुदन कर रही थी और उसने अपने दोनों करों से 21 बार अपने वक्ष को प्रताड़ित किया था इसी बीच में राम ने अपनी जननी के समीप में समुपस्थित होकर अपनी आँखों में भरे हुए अश्रुओं से समन्वित होते हुए रुदन करने वाली रेणुका से कहा था की धीरज धारण करो इस तरह से अपनी माता को सांतावना दी थी अपने स्वामी के वियोगजन्य शोक में डूबी हुई उस माता रेणुका के दुख को दूर करते हुए उस राम ने कहा था कि अपने जो यह इस समय में 21 बार अपने को प्रताडित किया है, उतनी ही बार संख्या में मैं इस कारण से इस भूमंडल में सर्वत्र क्षत्रिय जाति का पूर्ण रूप से हनन करूंगा यह मैं आपके समक्ष में पूर्णतः सत्य बोल रहा हूँ अर्थात इस कार्य में लेमात्र भी त्रुटि नहीं होगी इसलिए अब आप इस शोक का परित्याग करके अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए वापिस नहीं आया करता है अतः फिर इतना अधिक शोक करना व्यर्थ ही है उस राम के द्वारा इस प्रकार से समझाई हुई रेणुका असहाय दुख के भार से समन्वित थी तथापि बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया था और अब विशेष शोक में नहीं करूंगी अपने पुत्र राम राम को उत्तर दिया था हे राजन इसके उपरांत ने अपने सहोदर भर्ता के, के, का के वियोग से समुत्पन्न शोक से परीत अंगों वाली तथा परम सुदृढ़ पतिव्रत धर्म से युक्त रेणुका ने भी अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर उनसे यह वचन कहा था रेणुका ने कहा हे पुत्रो मैं अब आप लोगों के परमाधिक पुण्यशील स्वर्ण में गए हुए पिता परमाधिकती हो। हो हुई मैं कैसे कैसे रहूंगी और अपने स्वामी के विरह वाली विशेष रूप से निंदित होकर इस संसार में अपना जीवन प्रवृत्त करूंगी इस कारण से मैं अपने परम प्रिय स्वामी का अनुगमन करूंगी अर्थात उनकी ही देह के साथ सती हो जाऊंगी जिससे परलोक में भी निरंतर उनके ही साथ रह सकूंगी जलती हुई इसी अग्नि में प्रवेश करके कुछ ही समय में मैं अपने स्वामी की पितृलोक में प्रिय अतिथि बन जाऊंगी हे पुत्रो यदि आप लोग मेरे अभिपसित चाहते हैं अर्थात मेरे प्यारे बनना चाहते हैं तो अनुवाद के बिना उस कर्म में आप लोगों को प्रतिकूल होकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए इस रीति से इन वचनों को ही कहकर रेणुका सुदृढ़ निश्चय वाली हो गई थी तथा अग्नि में प्रवेश करके अपने स्वामी का अनुगमन करने के लिए उसने मन में ठान रेणुके hey, परम सावधान होकर अपने पुत्रों के सहित मेरी वाणी का श्रवण करो हे भद्रे तुम साहस मत करो मैं आपका प्रिय वचन कहूंगा अपनी आत्मा के हित की अभिलाषा रखने वाले किसी को भी साहस कभी नहीं करना चाहिए आपको नहीं मरना चाहिए क्योंकि जो प्राणी जीवित रहता है, है। वह शुभ कर्मों को देखा करता इसलिए आप धैर्य के धन वाली होकर, काल की प्रतीक्षा की आकांक्षा वाली हो हे शुचि वाली भले ही कुछ ही निमित्त को अंतरिक बनाकर ऐसा करो बहुत ही स्वल्प समय में आपके भर्ता सचेतन हो जाएंगे अर्थात जीवित हो जाएंगे शोभ ने जब उनमें जीवन समुत्पन्न हो जाएगा तो आपकी कामना पूर्णतया प्राप्त हो जाएगी और फिर विशेष अधिक काल पर्यंत अनेक कल्याणों की भाजन होने वाली होगी वशिष्ठ जी ने कहा इस प्रकार के उस अंतरिक्ष वाणी के वचन का श्रवण करके रेणुका ने धैर्य का आलंबन ग्रहण किया था और उसके जो पुत्र थे उन्होंने भी उसके वचनों के गौरव से परम प्रसन्नता प्राप्त की थी इसके पश्चात उन्होंने उस मुनि अपने पिता के मृत शरीर को आश्रम के भीतर ले जाकर रख दिया था और उसको वहाँ लिटाकर निवात में वे उसके चारों ओर बैठ गए थे जिस समय में वे वहाँ पर बहुत ही खिन्न आत्मा और मनोवाले बैठे हुए थे तो उस बेला में उनको बहुत से परम शुभ एवं महान निर्मित हुए थे अच्छे शकुन दिखाई दिए थे इस रीति से जब शुभ शक्न दिखाई दिए तो उनको देखने से वे श्रेष्ठ मुनिगण परम आश्वस्त मन वाले हो गए थे अर्थात उनको कुछ शुभाशा हुई थी वे सभी अपने पिता के जीवन की आकांक्षा करते हुए माता के साथ वहां पर बैठ गए थे हे राजन इसी बीच में भृगु के वंश को धारण करने वाले मतिमान मुनि विधि के बल से यदृक्षा से ही वहाँ पर समागत हो गए थे वे मुनि अथर्ववेद की साक्षात विधि के स्वरूप वाले थे और अन्य सभी वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्रियों के परिकामी मनीषी थे वे समस्त शास्त्रों के पारगामी मनीषी थे वे समस्त शास्त्रों के लिए जीवित कर देने वाली विद्या को जानते थे जब भी देवों के द्वारा रण में दानव निकृत हो जाया करते हैं तो इसी मृत संजीवनी विद्या से उनको उठा दिया करते हैं अर्थात जीवित बना देते हैं जिस महा मुनि ने औषणस शास्त्र को प्रणीत किया था जो राजाओं के राज्य के फल का प्रदान करने वाला है और आज भी यहाँ पर नृपगण अनुजीवित रहते हैं वह आश्रम में पहुँच अंदर प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने उस अवस्था में अवस्थित सबको दुख से परिप्लुत हुए देखा था इसके अनंतर उन सबने वंश के पिता भृगु मुनि का दर्शन प्राप्त करके बड़े ही आनंद के साथ वे सब खड़े हो गए थे और गोत्रोत्थान देकर सबने उनका बड़ा सत्कार किया था तथा प्रणाम करके मुनि को आसन समर्पित किया था उस महामुनि ने आशीर्वादों के द्वारा सबका अभिनंदन करके भ्रिगु मुनि की सेवा में निवेदित कर दी थी यह सारा वृतांत सुनकर मंत्र शास्त्र के महामनिषी भृगुमुनि ने बहुत ही शीघ्र जल लेकर यह उच्चारण करते हुए संजीवनी विद्या से उस जमदग्नि के देह को अभिषिक्त किया था यदि मेरे तप का और यज्ञ का वीर्य शुभ है तो उसके प्रभाव से यह सोकर उठे हुए के ही समान शीघ्र ही जीवित हो जाए इस प्रकार से इस परम शुभ वाक्यों को साधुकारी के द्वारा उच्चारित होने पर शीघ्र ही जमद अग्नि साक्षात दूसरे देव गुरु के ही सदृश समुथित हो गया था जब उठा तो उसने वहाँ पर संस्थित वंदना करने के योग्य अपने पितामा भ्रिघु मुनि का दर्शन किया था हे उस जमद अग्नि ने भक्ति की भावना से प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर उनसे कहा था मैं क्रित सुरगण और असुरों के द्वारा वंदित आपके चरण कमल है उनका आज मैं अपने नेत्रों से अवलोकन कर रहा हूँ हे मान के प्रदान करने वाले भगवान मैं आपके इस समय में क्या शुश्रूषा करू मुझे आप आज्ञा कीजिए हे विभो आप अपने चरणों के जल कणों के द्वारा अपने ही इस कुल को पुनीत बनाइए इतना कहकर आनंद से समन्वित होते हुए राम जल के के समर्पित किया था महान यश वाले उस जमदग्नि ने अपने समस्त कुटुम्ब के सहित उस चरणों के तीर्थ जल को अपने सिर पर धारण किया था इसके उपरांत उनका पूर्ण सत्कार करके परम विनय से समन्वित होते हुए भ्रगु से पूछा था हे hey भगवान आप कृपया बतलाइए कि उस महान दुष्ट राजा ने यह क्या पातक किया, किया hey बुद्धि से किया था और मेरे हृदय में कुछ भी कपट का भाव नहीं था फिर भी उस आत्मा वाले ने मेरे साथ यह ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया था वशिष्ठ जी ने कहा इस प्रकार से जब जमादग्नि के द्वारा सब कुछ की ज्ञाता ईश्वर और से पूछा गया, तब हे भूपते, ने बहुत काल पर्यंत ध्यान करके भली अवलोकन किया था और फिर इस सब घटना के घटित होने का जो भी कुछ कारण था वह कहा था भृगुमुनि ने कहा हे महान भागवाले तात इस कुत्सित कर्म का जो भी बीज है उसी को आप सुन लीजिए हे अनक जिस है, है राजा ने सर्वज्ञ आपका निश्चित रूप से पाप किया था बहुत प्राचीन समय में वशिष्ठ मुनि ने विनाश होने के लिए उस राजा को शाप दे दिया था वह शाप वही था कि हे उस महा मुनि का वचन किस प्रकार से अन्यथा होगा यह आपका पुत्र राम महान वीर्य वाले उस श्रेष्ठ नृत्य को बलपूर्वक मार देगा हे महाबाहो यह पहले ही ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका है कारण यह है कि वियोग के शोक से संतिप्त होकर मेरे ही समक्ष से अपने वक्ष स्थल को प्रताड़ित किया है आपको अपने उथल को बहुत ही दुख से परित होकर 21 बार प्रताड़ित किया है सो मैं भी 21 बार ही इस संपूर्ण भूमंडल को क्षत्रियों से रहित करूंगा हे मानन, इसलिए पिता आपके द्वारा ये निरंतर रोके जाने पर भी भविष्य में होने वाले अर्थ के बल से ऐसा अवश्य ही करेगा क्योंकि ऐसा ही होनहार है यह साक्षात भक्त और महात्मा है उसके वध करने में पातक भी होगा इसी रीति से कहकर हे महाराज उन ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि ने फिर यह भी कहा था कि वह राजा महान भागवाला है और वृद्धों की उपासना करने वाला है साक्षात भगवान हरि के अंश दत्तात्रेय मुनि से उसने ज्ञान प्राप्त किया है और महती मती से सुपन्न है ऐसे का वध करना भी महान पातक है इतना ही कहकर भविष्य में आने वाले काल के पर्यंत से वे विद्वान भृगु जैसे ही आए थे वैसे ही वहां से चले गए थे परशुराम का शिवलोक गमन राजा सगर ने कहा हे महाभाग हे ब्रह्मापुत्र अब आप कृपया करके भार्गव के चेष्टित का वर्णन कीजिए महान वीर वाले राम ने राजा के इस कुत्सित कर्म से क्रुद्ध होकर जो भी कुछ किया था वशिष्ठ जी ने कहा जब महाभाग भृगु मुनि वहाँ से चले गए थे तो उस समय में पिता के चरणों की सेवा में तत्पर रहने वाले राम ने बारंबार श्वासों का मोचन करते हुए बहुत ही क्रुद्ध होकर कहा था परशुराम ने कहा, अहो, उत्पत के गमन करने वाले राजा की मूर्ता को देखिए जिस कार्तवीर्य ने परम विद्वान होते हुए भी एक तपस्वी ब्राह्मण के वध करने का उद्यम किया था मैं यह बात मानता हूँ की देव बड़ा बलवान होता है जिस देव के प्रभाव से शरीर लोग सभी विमोहित होते हुए चाहे कोई कर्म शुभ हो अथवा अशुभ हो उसको किया करते हैं यह है कि भाग्यवश अशुभ से भी महान अशुभ कर्म को कर डालते हैं इस समय में सभी ऋषिगण कानों को खोलकर श्रवण करें कि मेरे द्वारा यह प्रतिज्ञा की जा रही है कि मैं रण क्षेत्र में इस महादुष्ट कार्त राजा को मार अपने पिता के बैर का बदला लूंगा यदि उस राजा की रक्षा करने के लिए समस्त इंद्र आदि सुरगण तथा दानवगण भी आएंगे तो भी मैं इस दुष्ट राजा का संहार कर दूंगा इसमें लेश मात्र भी मिथ्या नहीं होगा महान और सुंदर आत्मा वाले राम के द्वारा इस रीति से प्रतिज्ञा वचनों का श्रवण करके ने बड़े ही साहस से भाषण करने वाले अपने पुत्र राम से यह कहा था जमदअग्नि ने कहा हे hey राम अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए मैं सत्पुरुषों के सनातन धर्म को बतलाऊंगा जिसको सुनकर सभी मानव धर्म के करने वाले हो जाया करते हैं महान भाग्य वाले साधु होते हैं और जो इस संसार से निरंतर जन्म मरण के महान कष्ट से छुटकारा पाने की आकांक्षा रखने वाले हैं, वे कभी भी किसी पर प्रकोप नहीं किया करते हैं चाहे कोई उनको प्रताड़ित अथवा निहत भी क्यों ना करे, तो भी वे कुपित नहीं हुआ करते हैं जो महाभाग क्षमा को ही धन मानने वाले है तथा परम दानशील और तपस्वी होते हैं उन साधु कर्म करने वालों के लिए निरंतर लोग अक्षय होते हैं जो महापुरुष है वे दुष्टों के द्वारा दंड आदि से ताड़ित होते हुए और बुरे वचनों द्वारा निर्भत्सित होते हुए भी कभी नहीं किया करते हैं वे ही पुरुष साधु कहे जाया करते हैं ताड़न करने वाले को जो ताड़ित किया करता है, वे कभी भी साधु नहीं हो सकता है प्रत्युत पाप का भागी ही होता है हम लोग तो ब्राह्मण और साधु है क्षमा रखने के ही द्वारा परम पूज्य पद को प्राप्त हुए हैं सामान्य जन के वच से भी अधिक एक राजा राजा के वध करने में में महान पातक होता है, होता है, है। क्योंकि भगवान का अंश इसी कारण से मैं अब आपको निवारित करता हूँ और यह उपदेश देता हूँ धारण करो तथा तपश्चर्या करो वशिष्ठ जी ने कहा नृप इस रीति से भली भांति दिए हुए आदेश को समझकर, राम ने परमाधिक क्षमा के स्वभाव वाले और अरियो के दमन करने वाले अपने पिताजी से कहा